भाषा के मामले को लेकर के एक समुद्र दृष्टिकोण उसमें दो तीन बिंदु बनते हैं बाबा एक तो कि भारत में अभी चौदह भाषाएं प्रचलित तीनों को छोड़ दी जाए तो बच्चों को हम क्या पढ़ाएं पहले सवाल एक तो भाषा फॉर्मूला जैसे लोकल भाषा पढ़ाएं उसके बाद हिंदी पढ़ाएं उसके बाद अंग्रेजी ऐसा एक चलता है तो भाषा के आपसी झगड़े की वजह से कि भारतीय भाषाएं तो उपेक्षा में चली गई और अंग्रेजी का अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी का वर्चस्व जा हुआ है। एक दुर्घटना तो इस मामले में क्या आप कहना चाहेंगे और दूसरा भाषा की स्वयं की अक्षमता सत्य को कहने में अभिव्यक्त करने में भाषा की जो अक्षमता है तो उस उसको उसको भी उसको भी देखना पड़ेगा मानवी भाषा की बात आप करते हैं तो जो मानवी भाषा से आपका क्या आशय है उसका स्वरूप क्या है उसके द्वारा भाषा जो समस्याएं हैं है, उसका निवारण कैसे होगा देखो भाषा तो तो से बाबू ये तो बहुत साधारण बात है ये इसके लिए अपन इसके पहले भी बहुत सारा इसमें नजीकी बिंदुओं को देखे हैं तो मानव भाषा कारण गुण गणित के रूप में संपूर्ण होता है सत्य को, को उदघाटित करने के लिए कारणात्मक गुणात्मक गणितात्मक भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है ये तीनों मिलकर के मानव भाषा कहलाता है मानव भाषा की विशेषता यही है पुर्ण या अरा था। कार, गुण पुर्णार अच्छा कारण के मतलब जो कुछ भी है जो कुछ भी दिखता है हमको और जहां तक कल्पनाएं जाते हैं वो ये सब किस विधि से ये है होने का तो कारण को बताना है होने का कारण को समझना होने का कारण को समझने के पश्चात उसमें होना होना और सातक गुण को कैसा पहचाना जाए स्वभाव को कैसा पहचाना जाए धर्म को कैसा पहचाना जाए ये बंद है उसमें से गुणों को जब पहचाने जाते हैं फलों के आधार पर फलित होने के लिए गुण को पहचानना होगा गुण के साथ ही क्रिया कलापओं का एक निश्चित निश्चयन हो पाना बनता है तो ऐसे ऐसे निश्चयन को पाने के क्रम को हम गुणात्मक भाषा कहेंगे और जो स्वभाव धर्म व्यापक अस्तित्व इसको समझने का जितने भी भाषा है उसको कारणात्मक भाषा कहेंगे वो होने का ही ये दोनों दोनों बात जुड़ता है गणितात्मक भाषा स्वाभाविक बात है गणना को गणना मनुष्य के लिए एक अवश्य की है हर बात के लिए काल के लिए विस्तार के लिए है ना और इसके लिए गणना के लिए ये सभी गणितात्मक भाषा की आवश्यकता है ये उसका, उसको ऐसा देखा गया है कुल मिलाकर मिला मिला के जोड़ना घटाना कुल मिलाकर के गणित कुल मिलाके इससे ज्यादा गणित में करी नहीं सकते इससे कम में कोई गणित होता नहीं छोटी सी बात उसमें दो प्रकार प्रकार एक तो एक शून्य को पहले रखकर के संख्याओं को लिख करके हम घटाना जोड़ना मानते हैं करते हैं और उसके दूसरे दूसरे विधि से शून्य को अंत में रखते हैं तो ना किसी भी राशि का एक भागों के साथ जोड़ना घटाना पहले शून्य को रख करके संख्याओं को लिखने से बन पाता है और जो किसी राशि राशि राशि को एक एक राशि को जोड़ना जोड़ने घटाने की बात संख्या को संख्या को मैंने शून्य को बाद में रखने से बन पाता है ये इस विधि से हम जोड़ने घटाने के काम करते हैं शायद है इसको पढ़ा हुआ भी करता है नए पढ़ा हुआ भी कर लेता है काम की गणित सबके लिए सुलभ है यह सबको आता है और गुणात्मक कारणात्मक भाषा में आदमी को निष्णात बनाना पारंगत बनाना एक आवश्यकता है इसमें क्या हो जाता है जीव जगत अस्तित्व है ना, विकास जागृति क्रम, विकास क्रम ये सभी चीजें हमको विदित होने की गति आती है ये विदित होने से हमको ये पता लगता है कि हमारा मूल्यांकन हमारा स्थिति हमारा अर्हता को हम गणना कर पाते हैं फलस्वरूप उसका नियोजित कर पाते हैं हमारा स्थिति ये पता नहीं है हम काय को नियोजित करेंगे भाई दो अभी शिक्षा में सबसे बड़ी भारी दुविधा यही है मनुष्य की अरहता को बिल्कुल भुलावा दिलाना बराबर शिक्षा भुलावा दिलाया तो स्वाभाविक है भाई भीत होता ही है आदमी होने का तो इच्छा सब में होता है होता भी है आदमी नहीं होता ऐसा भी नहीं है आप हम ऐसा भी नहीं कह सकते होने के बाद वो बनाए रह, बने रहना होते ही रहना एक इच्छा हो पाता है ऐसे होते रहने के लिए जो कुछ भी साधन है पहचान है ये दोनों साथ साथ की आवश्यकता है पहचान प्रस्तुत करने का पर करने का भी बिल्कुल निश्चित अवसर चाहिए और जो साधन चाहिए उतने ही साधन चाहिए साधन क्या आकाश से आता है ऊपर से आता है नीचे से आता है कहां से आता है सेंध मारने से आता है उसको सोचने की बात है उसमें यही निकलता है मनुष्य अपने श्रम नियोजन पूर्वक प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य कला मूल्य को स्थापित करता है वो हर व्यक्ति में ये संभावना बनी हुई है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कर नहीं सकता है ये दूसरा और एक प्रकृति में यह भी एक, एक अध्ययन है कि हाथी भी अपना पेट भरता है चीटी भी अपना पेट भरता है पढ़ने के बाद आदमी पेट नहीं भर, पर, भर, भर नहीं पाता है ये एक अच्छा काम है ना परंपरा की शोभायमान कार्य है ये इस कार्य को संभाल के रखे रहने पर पूंजी बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्या पूंजी क्या पूंजी बढ़ेगा दुखड़ा गाने का पूंजी बढ़ेगा और उसका विपरीत में आदमी को सार्थक शिक्षा, शिक्षा दिया जाए समाधानपूर्ण शिक्षा दिया जाए स्वावलंबन शिक्षा दिया जाए और स्वयं में विश्वास करने योग्य शिक्षा दिया जाए इसके लिए आप हमें दे समर्थ मानते हैं इसमें अपने को प्रवर्तन होना चाहिए वो उसमें हम प्रवृत्त होने में हमारा निष्ठा है छोटी सी बात ठीक है ना ऐसी, ऐसी निष्ठा की बात आती है उसमें जो जो अपने को करना चाहते हैं ये प्रवाह बनेगा यदि जैसा बेवकूफी का यदि प्रवाह बन सकता है समझदारी का भी प्रवाह बनेगा ये बेकूफी का ही बेकूफी के लिए आदमी जब तैयार हो पाता है सिर कटाता है ठीक है ना दिनहीन बेकूफ बन करके घूमता रहता है रास्ते में उसके बदले में बुद्धिमान योग और चरित्रवान व्यक्तित्वशाली उपयोगी स्वावलंबी अर्थ संसार को उपकार करने वाले व्यक्तित्व को तैयार किया जाए यही आज की आवश्यकता है उसी को जांचना इस के क्रम में आप, आप हम यहां जुटे हैं मेरे अनुसार क्या इससे ये सब संभव है या नहीं है अभी जो आप हम जो करने जा रहे हैं इसी को जांचने की क्रम है ये संभव है तो उसमें अपना जी जान लगाने की कथा है यदि नहीं हो पाता है तो, तो जैसा हो रहा है उसको भोगने की कथा है भोगने के लिए आपको कुछ करना नहीं है भोग ही रहा है आदमी ठीक है यदि लायक बनाने की बात आती है अपने जी जान लगाना चाहिए यही बंध है हाँ आगे भाषा के संदर्भ में ये बात भाषा पर बात हो रही है भाषा वो कारण तात्मक भाषा हाँ, उसके संदर्भ में ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि शब्द में अर्थ होता है हम ऐसा मानते रहें भाषा हाँ वो इतिहास के अनुसार वस्तु में अर्थ होता है ये बात स्पष्ट हो जाए हाँ, स्पष्ट होना चाहिए उस आधार पर अस्तित्व की सारी वस्तुओं को हम समझ लें बहुत बढ़िया उसके लिए नाम दे दें ये अगर हम एप्रोच लेते हैं सही बात ये बढ़िया है हाँ, भाषा को ठीक से समझा जा सकता है और इतनी जो भाषाएं हैं इनमें जो भी विभिन्नता दिखती है, है ना? उसको भी ठीक किया हाँ कुल मिलाकर के भाषा का मतलब है घ मिलाकर के वस्तु बोध होना जैसा जैसा अस्तित्व एक शब्द है। राम एक शब्द है ईश्वर एक शब्द है इस शब्द से शब्द तो हम जानते ही हैं मैं समझता हूं ये यह यहां जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं अस्तित्व बोध हो जाए अस्तित्व वस्तु है व्यापक वस्तु एक एक वस्तु का समुच्चय को हम अस्तित्व कर रहे हैं वो वस्तु बोध हो जाए इसका नाम है अध्येय पहले जो कहते हैं नाम का स्मरण नाम को याद रखो हमको पहले शब्द को ही प्रमाण बताते रहे जबकि वस्तु प्रमाण है हमारे शास्त्रों में लिखा है शब्द प्रमाण आपक प्रमाण उसके बाद प्रत्यक्ष अनुमान आगमन प्रमाण ऐसा लिखा हुआ तीन प्रमाणों की चरित्री ही इतिहास लिखा है कथा लिखा है हमारे यहाँ तो ऐसा ही लिखा है और उसके बाद शास्त्र प्रमाण क्या करोगे ठीक है तो उसके बाद आए यंत्र प्रमाण किस प्रमाण के साथ आदमी के लिए आदमी के लिए क्या चीजें क्या प्रमाण है मनुष्य के लिए जो अनुभव अनुभव किस में होता है मनुष्य में होता है और व्यवहार कौन करेगा मनुष्य करेगा प्रयोग कौन करेगा मनुष्य करेगा क्या क्या प्रमाण हुआ अनुभव प्रमाण व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण ही मानव परंपरा का सम्मानजनक प्रमाण है बाकी प्रमाण ठीक है अपन भोगते आए हैं ऐसी बनी नहीं हुई महाराज परिस्थितियां ऐसी बनी नहीं हमको बताया गया है ये भी उसमें भी ऐसे ही व्याकरण का भी ऐसे ही मंतव्य है जो पद जो होता है मैंने जो कुछ भी पद हमको समझ में आता है वह सब का सब शब्दों में होता है जबकि वस्तु में पद होता है अब उसके लिए क्या किया जाए? हम ये सबको कैसे हम मान लें? कि यदि उसी को मानते हैं तो उसी को मानते रहे उसी को मानने पर यह सब परिणाम हो चुकी है कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं हम ठीक है उसका परिणाम मैं अभी अभी बोला करोड़ों करोड़ों आदमी बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं ये सब किस आधार पर आ गया इतिहास के आधार पर तो आए हैं इतिहास के अनुसार जो कुछ भी मान्यता हैं उन मान्यताओं के आधार पर यंत्र प्रमाण के, के आधार पर हो शब्द प्रमाण के आधार पर हो ठीक है ना भाई और स्मृति के आधार पर हो श्रुति की आधार पर हो विद्वता को प्रदान करने की बात हम कही रहे इसी इसी परमिट में कर ही रहे हैं ठीक है न श्रुति स्मृति ये दोनों चीज शब्द प्रमाण के आधार पर ही है और इस प्रकार से हम विद्वानों को बनाने के बाद सड़क में घूम ही रहे हैं अब क्या करोगे इसीलिए समझदारी संपन्न परंपरा को स्थापित करने की जरूरत है समझदारी जो आती है परम्परा में और अस्तित्व सहज विधि से ही आता है नीति सहज विधि से आता है विकास सहज विधि से आता है जागृति सहज विधि से आता है जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है इतनी ही बात है छोटी सी काम है इसको संपन्न किया जाए